कामदेव की कथा का हे दुजोम भगवान शंभू के गण भी प्रत्यक्ष में विकार करने वाले हो गए किंतु शंभू के भय से इधर-उधर भ्रमण कर रहे थे उस अवसर पर वहां भ्रमर पुष्पों से अद्भुत रस का पान कर रहे थे उस अवसर पर वहां भ्रमर पुष्पों से अद्भुत रस का पान करते हुए गुंजार करने वाले थे इस प्रकार से सुरभि के प्रवृत्त हो जाने पर श्रृंगार ने अपने गणों के साथ हाव-भाव से संयुक्त होकर हरि के समीप प्रवेश किया था वहां पर कामदेव तो अपने गणों के सहित चिरकाल तक निवास करने वाला हो गया था उस समय कोई भी ऐसा छिद्र शंभु में नहीं देखा जिससे वह उस समय में वह भय से विमोचित हो गया था मदन आगे गमन करने वाला नहीं हुआ क्योंकि रति के द्वारा वह बाधित कर दिया गया था हे दुजो सत्तम जिस प्रकार उसको बहुत सा समय व्यतीत हो गया था उस समय उन यति संभु में उसने कोई भी छिद्र नहीं प्राप्त किया प्रज्वलित अग्नि सदृश और लाखों सूर्यों के समान प्रभा वाले ध्यान में स्थित भगवान शंकर के पास पहुंचने के लिए कौन समर्थ था अर्थात किसी भी ऐसी शक्ति नहीं थी इसके अनंतर एक बार गिरि की पुत्री काली उनके सामने हुई जो करने के योग्य सेवा भी उसे करके वह सखियों के साथ प्रणत होकर स्थित हो गई थी भगवान शंकर भी अपने ध्यान का त्याग करके उसी क्षण समास्थित हुए थे कृत्त में अपने गणों को योजित करते हुए वे ज्योतिष स्वरूप चिंता से रहे थे कामदेव ने वहीं छिद्र प्राप्त करके सबसे प्रथम हर्षण बाण के द्वारा 파르 शंभू को हर्षित किया था और श्रृंगार सुरभि के साथ में कामदेव की सहायता कर रहा था हर्षणी बाण के द्वारा वे अति हर्षित होते हुए श्रृंगार आदि के द्वारा निवेषित हुए भगवान शंकर ने विशेष अभिप्राय के सहित काली के मुख को अच्छी तरह से अवलोकन किया कामदेव ने उसी छिद्र को प्राप्त करके पुष्प को चाप में नियोजित किया था पुष्प से व्रत और पुष्पमाला सहित सम्मोहन को छोड़ा था उस समय उसके दक्षिण पार्श्व में रति थी और बाम में पुष्प से व्रत तथा पुष्पमाला सहित प्रीति थी पीछे की ओर सुंदर वसंत तोड़ीन और, और पौषिका समाधान करके स्थित था जिस समय कामदेव ने संयत होकर पुष्प चाप को कानों तक खींचकर प्रस्तुत था उसी समय उसके समीप में वायु उपस्थित हो गई थी और इंद्रिय के विकार उत्पन्न होने वाले होकर संगम के लिए ग्रहण करने की इच्छा वाले हो गए थे इंद्र के सहित सब देवगण उस अवसर पर उपस्थित थे उन्होंने कामदेव को परम सत्य माना था क्योंकि वह देवों के क्रत में निवेषित हो रहा था इसके अनंतर वह देवों के क्रत महादेव जी ने संस्मरण करके और उस अवसर पर मानसिक विचार को रोककर जो उनकी इंद्रिय हुआ था उनको तुरंत ही अनचिंतन किया गिरिराज योनजा और तपोव्रत से रहित मैं बलपूर्वक इसको पकड़ने की कैसी इच्छा कर रहा हूं और क्यों संगम की कामना करने वाला हो गया हूं तप के व्रत से पवित्र अंगों वाली और तप के समाचरण से संस्कृत सती को दाक्षायण की बात में स्वयं ही ग्रहण कर लूंगा मैं इस समय में इच्छा न करते हुए भी विकार युक्त कामवासना वाला हो गया हूं मैं किसी के द्वारा संगमूद्भव करने की इच्छा करने वाले से समक्रष्ट हो गया हूं इस प्रकार से इंद्रिय के विकार के हेतु की खोज करते हुए उन्होंने बाण को सहित किए हुए कामदेव को देखा था इसी बीच में ब्रह्मा जी समय को ज्ञात करके सुरों को देखकर अनुग्रह से अपने स्थान से उस बाण को समागत हो गए इसके अनंतर का संधान किए हुए कामदेव को देखकर के सम्भो अधिक उग्र हो गए वे अग्नि के समान ही प्रज्वलित हो गए और सबको बलपूर्वक दग्ध कर देने की इच्छा वाले हो गए थे यह काम समय का ज्ञान करने वाले मुझको मोहित करने की इच्छा करता है मेरे मन को अपनी वश में करना चाहता है इसलिए इसको यम को पहुंचाता हूं इस प्रकार चिंतन करते हुए भगवान शिव के नेत्र से उपजा तेज से जो कि बढ़ रहा था उसने अग्नि होकर नेत्र से क्रोध की उत्पत्ति की थी क्रोध से निकले वाली जातवेदा के स्वरूप वाली का ज्ञान प्राप्त करके कामदेव पुरुषों के भाग को निष्क्रमण करके कामदेव के बाणों को जानकर शक्ति से प्राणों को तथा आत्मा का आकर्षण करके विधाता ने पालन किया था और उन पितामह ने उस समय में बसंत को उत्साहित किया था उस समय अपनी शक्ति के द्वारा कामदेव को शंभु के क्रोध से रक्षित करते हुए महेश्वर को क्रोधित देखकर देवगण जो आकाश में स्थित थे उन्होंने प्रार्थना की कि हे जगत के नाथ प्रसन्न होइए और कामदेव पर क्रोध का त्याग कर दीजिए जिस प्रकार से पहले आपने संभ रूप में कर्म के द्वारा सृजन किया था और जिसने कर्म को आयोजित किया था उसी को कामदेव कर रहा है इस कारण से हे शंभो कामदेव पर जो आपकी क्रोधाग्नि है उसका उपसंहार करिए हे समस्त भूतों के स्वामिन आप प्रसन्न हो जाइए हम लोग बड़ी ही भक्ति के भाव से आपके चरणों में प्रणत हुए हैं इस भातवे देवगण कह रहे थे कि उनके कहते हुए को सामने ही शंभू के ललाट की चक्षु से समुद्भूत अनल ने कामदेव को भस्म कर दिया था ज्वालाओं की मालाओं से अत्यंत दीप्त उस बहने ने कामदेव को दग्ध कर दिया वह फिर हर्ष के समीप नहीं जा सका कामदेव ने भी कामदेव के शरीर से उत्पन्न उस भस्म को लेकर अपने समस्त अंगों में उसी समय में भस्मे का लेप कर लिया था जो लेपन करने से बची हुई भस्म थी उसका श्री हरि ने आदान कर लिया था विधाता के द्वारा सम्मत होने पर शंभू काली को त्याग कर गणों के सहित अंतर ध्यान हो गए थे और ब्रह्मा जी ने समस्त देवों को दहन करने वाली शंभू के क्रोध की अग्नि को बड़वाकर रूप वाली देवों के आगे ही उस समय में कर लिया था उस अवसर पर सौम्य शुभ ज्वालामुखी बड़वा को देखकर पूर्व पीड़ित देवगण निर्विघ्न मन वाले हो गए थे उसी समय विधाता उस ज्वालामुखी बड़वा को ग्रहण करके जगत के स्वामी के लोगों के हित के लिए सागर में चले गए थे ब्रह्मा जी सागर पर गमन करो वहां पर पूजित होते हुए हे विप्रेन्द्रों महेश का क्रोध बड़वा काया स्वरूप धारण करने वाला हो मैं तुमको जब तक मैं विनय नहीं करूं तब तक ज्वालामुखी होकर सदा कार्य करते रहना चाहिए हे सरताओं के स्वामी जिस समय मैं समागत होकर कहूं उस समय उस बड़वा मुख क्रोध को आपको परित्याग करना चाहिए आपका जल ही इसका भोजन होगा इसको यत्न पूर्वक नाप के कारण करना चाहिए कि यहां किसी अंतर को प्राप्त ना हो इस तरह ब्रह्मा के द्वारा कहे हुए सिंधु ने उस स्वयं उस क्रोध को अंगीकार कर लिया था भगवान शंभू का असत्य भी क्रोध को बड़वा के मुख में ग्रहण करके लेने के लिए बड़वा का मुख पात्रक जलद में प्रविष्ट हो गया था ज्वाला की मालाओं से अत्यंत दीपित उस अग्नि ने जल के समूहों का भली भांति दहा करते हुए जिस समय में वह शंभू के नेत्र से अद्भुत हुआ था उसी समय में उसने कामदेव को दग्ध कर दिया था उस महान शब्द से काम का दहा क्षण भर में करने वाले से समस्त आकाश परिपूरित हो गया था ऐसा ही महान शब्द उस समय में हुआ था ऐसा ही महान शब्द उस समय में हुआ था उस समय काली अपनी सखियों सहित शोक से संयुक्त होकर बहुत ही अधिक भयभीत हो गई थी उस शब्द से हिमवान भी अति विस्मित हो चकित हो गए थे वहां हिणवान शीघ्र ही भगवान शंभू के आश्रम में गई हुई अपनी पुत्री काली के समीप गया वहां पर पुत्री को भय और शोक से व्याकुल देखकर बहुत ही आकुल हो गया था उस शोकाकुल दशा में अपनी पुत्री के समीप पहुंचकर हिमांचल ने अपने हाथ से उसके दोनों नेत्रों का मार्जन करते हुए कहा था हे काली डरो मत और रुदन भी मत करो यह कहकर उसको ग्रहण कर लिया था अचलों के राजा हेमवान उस अपनी पुत्री को अपनी गोद में बिठाकर अपने घर ले आए और उसको सांत्वना दी भगवान शिव के अंतरध्यान हो जाने पर उनकी बिरह से युक्त होती हुई निरंतर पिता के घर में निवास करती हुई भी बहुत चिंतित हुई थी और मोह को प्राप्त हो गई शैलों के राजा मेनका मेंनाक और दोनों सखियों ने उस अदिनशत्व वाली को सांत्वना दी थी तो भी उमान ने भगवान शिव का विस्मरण नहीं किया था इसके बाद देवर्षि नारद जी जो अपनी इच्छा से ही परम गमन करने वाले थे इंद्र के द्वारा नियोजित होते हुए उस अवसर पर हिमवान के मंदिर में समागत हुए थे वे वहां पर अचल राज द्वारा पूजित हुए थे जो हिमवान महान आत्मा वाले थे उसे हिमवान को छोड़कर वे देवर्षि एकांत मुस काली के समीप गए उस मुनिवर ने काली के समीप पहुंचकर उस ज्ञान शालनी को संबोधित करके समस्त जगत का हित करने वाला परम तथ्य वचन कहा था देवरसी ने कहा हे काली मेरे इस वचन का श्रवण करो और उसको परम सत्य समझो तुमने तपस्या के बिना ही उन भगवान शिव की सेवा की है वे महादेव उससे अनुराग करने वाले भी हैं किंतु महादेव ने तुमको त्याग दिया था तुम्हारे बिना वे शिव दूसरी किसी को भी ग्रहण नहीं करेंगे इस कारण से आप तपस्या से संयुक्त होकर चिरकाल पर्यंत महादेव जी की आराधना करो जब तुम तप से संस्कार वाले हो जाओगी तो वे तुमको अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे हे सौभाग्य उसका यह मंत्र है आप श्रवण करिए जिसके द्वारा शीघ्र ही प्राप्त होंगे